सांदोज्योपनिषद सांकर भाष्याध्याचार एकादश खंड गारहपत्या विद्या शंभूयाग्नो ब्रह्मचारिणे ब्रह्मोक्तवंतः। इस प्रकार सब अग्नियों ने मिलकर ब्रह्मचारी को ब्रह्म का उपदेश किया अथ हैनम गारहपत्योनुशा पृथ्व्य अन्नमादित्य एस आदित्यो पुरुषो दृश्यते सोहमस्मी स एवाहस्मी फिर उसे गारह प्रत्याग्नि ने शिक्षा दी पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्य के अंतर्गत जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ वही मैं हूँ अथानंतरं स्वस्व अथानर प्रत्येक स्वस्वया विद्या वक्तुमरे तदाधाव ब्रह्मचारिण गापथ्योग्नि अशाशाच पृथिव्यग्निअन्न आदि मम चातसव त आदि एक सुरशो दृश्यते सोहमस्मि गारह गारहपत्योग्नि स एवाह मादित्य पुरुष पुनः पुरावृत्या स एवाह स्मीति वचनम फिर उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने से संबद्ध विद्या का निरूपण करना आरंभ किया उनमें सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को गारह ने, ने शिक्षा दी पृथ्वी, अग्नि अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं उनमें आदित्य में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं गार्हपत्याग्नि हूं और यह जो गार्हपत्याग्नि है वही मैं आदित्य में पुरुष हूं वही मैं हूं यह वाक्य पूर्व वाक्य की पुनरावृत्ति करके कहा गया है पृथिव्यन्निव भोजत्व लक्षण जो संबंधो ना न गापत्यादी तयो अतृत्व प्रकृति प्रकाशनधर्मा अविशिष्टात एक अत्यम पृथिव्यन्नस्तु भोज्यभ्या भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है उन पृथ्वी और अन्न के सामान गापत्याग्नि और आदित्य का संबंध नहीं है इन दोनों में भोक्तृत्व पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म समान रूप से हैं। अतः इन दोनों का अत्यंत अभेद है पृथ्वी और अन्य का तो इनसे बहुत रूप से संबंध है साया सव विन उपहते पापकृत्याम लोकी भवति सर्वुरे ज्योति जीवती जोग जीवती नाश्यावर पुरुषा क्षीयते उपवयम तम भुंजापोस्थितगम लोके मुसमिजगम चमेव विद्वान उपास्ती व पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है पाप कर्मों को नष्ट कर देता है अग्नि लोकवान होता है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 प्रविभक्त मुस्ते सोपहते विनाशयती पापकृतिया पाप कर्म लोक लोकवास्दीयन लोकेयन तद्वान्वती यहाँ लोके वर्ष शतम आयुतिनोति इत्यत न चास्वरा ते पुराचा विदुषा सतति जा क्षीयते सत्युछेदो नीत किं चम वयुपभुजा पालयामोस्मिच लोके जीवन अमुस्मि पर एकमेम विद्वास्ते यथो तैत वह पुरुष जो कोई कि इस प्रकार भोग्य और भोगता रूप से चार प्रकार में विभक्त हुए पूर्वोक्त गार्य प्रत्याग्न की उपासना करता है वह पाप कर्मों का नाश कर देता है तथा तो हमारे आग्नेय लोक के द्वारा उसी प्रकार लोकी लोकवान होता है जैसे कि हम हैं इस लोक में भी वह संपूर्ण सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है जोक उज्जवल जीवन व्यतीत करता है अर्थात अप्रसिद्ध होकर नहीं जीता तथा उसके अवर पुरुष जो अवर पश्चात संतति में उत्पन्न हुए पुरुष हैं वे क्षीण नहीं होते अर्थात इसकी संतति का उच्छेद नहीं होता यही नहीं इस लोक में जीवित रहते हुए तथा परलोक में भी हम उसका पालन करते हैं तात्पर्य यह है कि जो विद्वान इस प्रकार इसकी उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है इति ये छांदोग्योपनिषद चतुर्थाध्यादशभाष्यम संपूर्ण अन्वा अन्वाहार्य पचाग्नि विद्या अथ हैनमारह पचनो नु शापो दिशो इति फिर उसे अन्वा पचन दक्षिणाग्नि ने शिक्षा दी जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे चार शरीर हैं चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं ही हूँ वही मैं हूँ साया स यतमे विद्वास्ते पहते पापकृत्यातिमायुति जो जीवती ना श्याभरपुरुषाची उपवय तम भुंजास्म गोके यतमे विद्वास्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 हैैनम अन्वाह्यपचनों शस दक्षिणिरापो दिशो नक्षत्रा चंद्रमा मम पचन चतुर्ध्या अन्वाह्यपचनाजावस्थित त्र चंद्रमसी पुरुषो दृश्य सेहमस्वी एवाहमस्मीति एवाहसमीतिवत फिर उसे अन्वाहार्य पचन दक्षिणाग्नि ने शिक्षा दी जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे चार शरीर हैं मैं अपने को चार प्रकार से विभक्त करके अनुहार्य पचन रूप से स्थित हूं उनमें से चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ वही मैं हूँ ऐसा पूर्व समझना चाहिए अन्न अन्नसंबंधा ज्योतिषसम चाण्वाहार्य पचनचंद्रमसोरेक दक्षिण दिखसबाच अम च पूर्ववदन अन्न संबंध नक्षत्राण चंद्रमसो भोग्यसि अपामंत्रोत्पादक दक्षिणाग्नेृथिवत्य समान्य अ से संबंध होने के कारण ज्योतिष में समानता होने से तथा दक्षिण दिशा से संबंध होने के कारण पचन और चंद्रमा की एकता है जल और नक्षत्रों का तो पूर्वत अन्य रूप से ही संबंध है क्योंकि नक्षत्र चंद्रमा के भोग्य हैं या प्रसिद्ध है तथा अन्न के उत्पत्तिकर्ता होने के कारण जलों को भी इसी प्रकार दक्षिणाग्नि का अन्नत्व प्राप्त है जब पृथ्वी को गार्ज प्रत्याग्नि का शेष अर्थपूर्वत है छांदोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय द्वादश खंडूर्ण त्रयोदश खंड आह्वनी याग्नि विद्या अथ हैनम आह्वनी जो अनुषासण आकाशो जोद्युदीति विद्युति पुरुषो दृश्य ते सोहमस्मी साएवा एवाहमस्मी थी तदंतर उसे आह्वनी आग्नि ने उपदेश किया प्राण आकाश दुलोक और विद्युत ये मेरे चार शरीर हैं यह जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ वही मैं हूँ सवानन उपास्ते पहते पापकृत्या लोकतीयुति जोज्योतिवती ना श्या वुषा क्षीयन उपवय तम पुंजापस् लोकेस् या ए तमेवं विद्वनो विद्वान उपास वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इस चतुर्था विभक्त अग्नि की उपासना करता है पाप कर्म को नष्ट कर देता है लोकवान होता है पूर्ण आयु को प्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है उसके पश्चातवर्ती पुरुष वंशच्छीण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी करता है। अथ प्राण आकाशो ममा तनवह उपासनाशोद्यो विद्युति पुरुषो दृश्यते सोहमस्मृत्यादि पूर्वसा दिवाकाश्वाश्रय्वाद्द्यु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 और आहवनीय का भोग्य रूप से ही संबंध है क्योंकि ये क्रमशः इनके आश्रय हैं है चतुर्थाध्यायी त्रयोदश खंड चतुर्थ खंड आचार्य का आगमन ते तेह चूरपकोशल विद्यात्म विद्ध्या। चाचार्यस्तुते गति वक्ते वक्त्याजगाम हाचार्य स्तम्योभ्युवादोपकोशल उन्होंने कहा उपकोशल सौम्य यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही आचार्य तुझे इनके फल की प्राप्ति का मार्ग बतलावेंगे तदनंतर इसके आचार्य आए उसे आचार्य ने कहा उपकोशल ते पुनः चुर्ह कौशल ऐसा सौम्य ते तवात्मा विद्या आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म ख्रहे आचार्यस्तु ते गति वक्ताद्याल प्राप्त रेमुनग्रय आजगा हाचार्य कालन तम च शिष्यम इति। तब उन्होंने पुनः एक साथ उपकोशल ये सौम्य य हमने तेरे प्रति अपने विद्या अग्नि विद्या और विद्या जो पहले प्राणों ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि रूप से कही गई है कह दी अब इस विद्या के फल की प्राप्ति के लिए आचार्य तुझे मार्ग बतलावेंगे ऐसा कहकर अग्निगण उपरत हो गए कालांतर में उसके आचार्य आए तब आचार्य ने उस अपने शिष्य से कहा उपकोशल आचार्य और उपकोशल का संवाद भगवतीह प्रतिशुस्राव्रह्म सौम्य ते मुखम भाति को नु ताेति को न मनुषिषा भो इतिहापे निमृत इवे नून विदृषा अन्या दिशाहाभ्यूदे किं नु सोम्य किलते वोच उ भगवान ऐसा उत्तर दिया आचार्य बोले हे सौम्य तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान जान पड़ता है तुझे किसने उपदेश किया है अजी मुझे कौन उपदेश करता ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा फिर अग्नियों की ओर संकेत करके बोला निश्चय ही इन्हीं ने उपदेश किया है जो अन्य प्रकार के थे और अब ऐसे हैं ऐसा कहकर उसने अग्नियों को बतलाया तब आचार्य ने पूछा हे सौम्य इन्होंने तुझे क्या बतलाया है इदमतीह प्रति लोकान् वाव किल सो्य दें वोचन्न हम सूते तद्या्यामी यथा पुष्करो न शिष्यत एवे विधि पाप कर्म न शिष्यत ये ब्रवीत में भगवानती होवाच तब उसने यह बतलाया है ऐसा कहकर उत्तर दिया इस पर आचार्य ने कहा हे सौम्य उन्होंने तो तुझे केवल लोगों का ही उपदेश किया है अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जानने वाले से पाप कर्म का उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल पत्र से जल का संबंध नहीं होता वह बोला भगवान मुझे बतलावे तब आचार्य उससे बोले भगव इतिहा प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सौम्य मुखम प्रसन्न भाति कोनु शशासे हा, प्रत्या हा, कोनु प्रत्याह को नुशासेसे भो को नुनशिष्यास इति भंगस्वि प्रो प्रोसितहृते पनी हूत इवेति व्यवहित संबंध न चाप निवृते ना ब्रवृतिप्रा उसने भगवन ऐसा उत्तर दिया फिर आचार्य सौरा तो पर बोला परवान आपके बाहर चले जाने पर भला मुझे कौन उपदेश करता इस प्रकार मानो वह अग्नि के कथन का अपवय गोपन सा करने लगा अपईव नेहनुते इससे अप-उपसर्ग का इव के द्वारा युक्त निवृत क्रिया के साथ संबंध है अतः अपने तात्पर्य है कि वह अग्नि के कथन को न तो जो ज्यो बतलाता ही है और नव से सर्वथा छिपाता ही है कथम इमे मया परिचरिता उतव नूनम यतस्ता दृष्टि वेपम इवे संत इवेदृशा दृश्य पूर्व्यादृश सतभ्युदेक्त का दर्शय किम नु सौम्य किल ते अवोचन्नय पृ मिद प्रति मात्रम कि सर्व जथोक्तम अग्नि भी ही, रुक्तम, सो कैसे देखे, मेरे द्वारा ये इस प्रकार कापते हुए से दिखाई देते हैं जबकि पहले ये अन्य प्रकार थे इस प्रकार काकुवचन व्यंगोक्ति के द्वारा उसने अग्नियों को बतलाया फिर हे सौम्य अग्नियों ने मुझे क्या बतलाया है इस प्रकार पूछे जाने पर यही कहा है ऐसा कहा अर्थात कुछ मात्र ही बतलाया अग्नियों का कहा हुआ सारा उपदेश यथावत नहीं कहा यत आहाचार्यो लोकान्व पृथिव्यादिन्हे सौम्य किल ते अवोचन्न ब्रह्म संकल्पेन अहम तो ते तोभ्यम तद्रह्म यदिछति वक्षा शृणु त मोच्यम से ब्रह्मणो ज्ञान्यम यहामपत्र आपो न श्लिष्यत एव यहा वक्षा ब्रह्म विधि पाप कर्म न श्लिष्यते न आहोप कोशलो भगवान तस्मय हो वाचाचार्य अतः आचार्य ने कहा हे सौम्य अग्नियों ने तुझे पृथ्वी आदि लोक ही बतलाए हैं ब्रह्म का पूर्णतया उपदेश नहीं किया अब मैं तुझे इस ब्रह्म का उपदेश करूंगा जिसे कि तू सुनना चाहता है मेरे द्वारा कहे जाते हुए उस ब्रह्म के ज्ञान का महात्मा सुन जिस प्रकार पुष्कर कमल पत्र में जल सृष्ट संबंध नहीं होता उसी प्रकार जैसे ब्रह्म का मैं उद्देश्य करूंगा उसे जानने वाले में पाप कर्म का संबंध नहीं होता आचार्य के इस प्रकार कहने पर उपकोशल ने कहा भगवान मुझे बतलावे तब आचार्य उससे बोले ये छांदोगपनिषदि चतुर्थाध्याय चतुर्दशभाष्यम संपूर्णम्